श्री राम कृष्ण वचनामृत कर्मेन्द्रिया आस्ते मनसा स्मरणात्मा मिथ्याचार उच्य गीता तीन छेरुआ वस्त्र और सन्यासी अभिनय में भी झूठा आचरण नहीं करना चाहिए धीरे धीरे श्री राम की समाधि छूटने लगी भाव में आप ही आप बातचीत कर रहे हैं श्री राम गेरुआ देखकर यह गेरवा क्यों क्या कुछ लपेट लेने ही से हो गया हंसते हैं किसी ने कहा था चंडी छोड़कर अब ढोल बजाता हूँ पहले चंडी के गीत गाता था फिर ढोल बजाने लगा सब हंसते हैं वैराग्य तीन चार प्रकार के होते हैं जिसने संसार की ज्वाला से दक्त होकर गेरवा धारण कर लिया है उसका वैराग्य अधिक दिन नहीं टिकता किसी ने देखा काम कुछ मिलता नहीं झट गेरुआ पहनकर काशी चला गया तीन महीने बाद घर में चिट्ठी आई उसने लिखा है मुझे काम मिल गया है कुछ ही दिनों में घर आऊँगा चिंता न करना परंतु जिसके सब कुछ हैं चिंता की कोई बात नहीं किंतु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता अकेले अकेले में भगवान के लिए रोता है उसी का वैराग्य यथार्थ वैराग्य है मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं वेश के अनुकूल यदि मन न हुआ तो क्रमशः उससे महा अनर्थ हो जाता है झूठ बोलने या बुरा कर्म करने से धीरे धीरे उसका भय चला जाता है इससे सादे कपड़े पहनना अच्छा है मन में आसक्ति भरी है कभी कभी पतन भी हो जाता है और बाहर से गेरुआ यह बड़ा ही भयानक है केशव के घर जाना और नववृंदावन दर्शन यहाँ तक कि जो लोग सच्चे हैं उनके लिए कौतुकवश भी झूठ की नकल बुरी चीज़ है केसवसेसैन के, के यहाँ में नववृंदावन नाटक देखने गया था न जाने कैसा क्रास वह लाया और फिर पानी छिड़कने लगा कहता था शांति जल है एक को देखा मतवाला बना भक रहा था ब्राह्म भक्त कु बाबू थे श्री राम के भक्त के लिए इस तरह का स्वांग करना भी अच्छा नहीं उन सब विषयों में बड़ी देर तक मन को डाला रखना दोष है मन धोबी के घर का कपड़ा है जिस रंग से रगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा मिथ्या में बड़ी देर तक डाल रखोगे तो मिथ्या ही हो जाएगा एक दूसरे दिन निमाई संन्यास का अभिनय था केशव के घर में मैं भी देखने के लिए गया था केशव के कुछ खुशामदी चेलों ने अभिनय बिगाड़ डाला था एक ने केशव से कहा कलिकाल के चैतन्य तो आप ही हैं केशव मेरी ओर देखकर हंसता हुआ कहने लगा तो फिर ये क्या हुए मैंने कहा मैं तुम्हारे दासों का दास रज की रज हूँ केशव को नाम और यश की अभिलाषा थी